अच्छा विचार चल रहा था पदों के बारे में वर्ण समूह ही पद है ये हो गया था संपूर्ण वेद ही आपने से संपूर्ण वेद का प्रत्येक शब्द है ये कहा था अब यहाँ पर विचार थोड़ा करना है कि भाई पद जो ग्रहण होता है इन्हें शब्द से अनेक वर्ण अवगा पद प्रती जन्य ये उन्होंने कहा था सत्य असद अनेक वर्ण अवगा होता है विद्यमान अविद्यमान भी अनेक वर्णवगाहिनी पद प्रतीति उत्पन्न होता है तो उस पर विचार करेंगे भाई कैसे हो सकता है ये श्रोत इंद्रिय का स्वभाव है विद्यमान अर्थ कोई ग्रहण कर सकती है अविद्यमान ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए अनुमान किया श्रोत संतम गृहणा थी मूल में नहीं उसमें से बोल रहा हूँ स्रोत इंद्र कैसा है विद्यमान अर्थ को ग्रहण करता है न संतम अविद्यमान को नहीं ग्रहण करता क्यों बाह्य इंद्री होने से संप्र चक्षराज इंद्रियुराज इंद्रियों शब्दों के माध्यम से भी आप वस्तु का संकेत कर रहे हैं और संकेत ग्राही माना जाता है इसीलिए इंद्रियो को और संकेत ग्रहण किया संकेत को मन को दे दिया मन ने संकेत बुद्धि अहंकार को, बुद्ध को दिया अहंकार ने बुद्धि को दिया सांकेतिक प्रक्रिया में और यहां क्या है न्याय में मन ने सीधा आत्मा का आत्मसंयोग तो से वो तो आत्मा में पड़ गया आत्मा तो में सब उसका निर्णय हो है मन एक ही मन बुद्धि अहंग चार वगैरह अंत नहीं एक ही नाम से रहते सारा सब कुछ मन ही है तो मन से सब काम होना है निश्चय भी वही करेगा संशय भी वही करेगा सब कुछ काम वही करेगा तो तो तो संयोग से सारा काम कर रहा है आत्मा का संयोग से सारा काम शॉर्टकट इनकी तो संकेत ग्रह हुआ तो उसको वहां ले गया अब दूसरी बात यह है भाई आपने व्याकरण आदि के अनुसार सब्त पदन कहते हैं और आपने कहा वर्ण समूह पदम वर्ण समूह का पद कैसे कह दिया पदन च वर्ण समूह आपने कह दिया मैं क्यों कारण एक वर्णात्मक भी पद होते हैं आपने वर्ण समूह कैसे कह दिया वहाणश्च वर्ण समूह वर्ण समूह ऐसा एक शेष कर लेना पड़ेगा जाके बनेगा काम तो सक्त साविप्राय वर्णो वर्ण समूह हो वह वाचन वाचकर नहीं कहा था सप्त होनी चाहिए पदम। शक्त किसने हो साविप्राय शक्ति युक्त होनी चाहिए साविप्राय, अभिप्राय युक्त शक्ति संपन्न ये वर्ण समूह है या वर्ण वर्णो वर्ण समूह हो वह पदम इसी देखो मारा राम एक अक्षर इधर उधर हो गया वनम नवम वन नव उल्टा कर दो नदी उल्टा करके दीन बन जाएगा नहीं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और कहीं भी देखा अक्षर छोड़ दोगे ना उल्टा ही अर्थ हो जाएगा अर्थात बिगड़ जाएगा लोग करेक्शन करते हैं है, हुए है अशुद्धि को जो छांटना लगता है कितने अर्थ का अर्थ हो रहा है कैसे कैसे वो जब लिखने वाला भी वो तो हम तो दिखा हुआ देख रहा हूं हाथ का लिखा हुआ और जब बिहारी रहे हैं वो लिखने वाले तो सब जगह सब को सौ कर ले को सब कहाँ कर दिया कहीं ऊपर में रेफ करना है वहां नीचे रह लिख दिया कहीं नीचे रहने तो ऊपर रेफ कर दिया सब दिमाग खराब हो जाता है करेक्शन करते करते वो को बो कर ले को बो को वो कर दिया आ रो को डो कर रो उनकी हाथ होता ही ऐसे घोरा दौड़ता है सड़क पर फरक फरक कर घोड़ा दौड़ता है सड़क पर फड़क फड़क घोड़ा दौड़ता है डाटा डा है ना कई उसमें कहेंगे प्रांतीय भाषा का असर है हिंदी भाषा का असर है 40 साल हो गया साधु हुई अभी तक वो असर दूर नहीं हुआ यदि आप अपनी भाषा करोगे शब्द समझेंगे जो प्रांतीय भाषा को समझ रहे हैं आप उसको करेंगे तो फिर वो आपकी भाषा को नहीं समझेंगे समझेंगे क्यों नहीं समझो हिंदी तो जानते हैं लेकिन ये ना अंदर के वो संस्कार इतना मजबूत है प्रांतीय भाषा का लेखन में वही आ रहा है शुद्ध हिंदी नहीं आ रही है लेकिन उसको कोई दूसरा आम इतने जो लिख रहे हो बिहारियों के लिए तो नहीं लिख रहे हो ना जो प्रिंट होगा हिंदी में ऑल इंडिया जाएगा जो पढ़े को क्या कहेगा क्या हिंदी है एक ऐसा विद्वान है जो लिख रहा है सर्वदर्शन पर लिख रहा है और ऐसी हिंदी तो हिंदी तो मार्जित होनी चाहिए भाषा तुम्हारी तो जिद हो गया दार्शनिक होकर तुम लिख रहे हो सब दर्शनों पर लेखनी उठा रहे हो भाषा कितनी गंभीर होनी चाहिए तो ठीक तो कर दिया जाए तो कम समझ ये तो लगे भले अपने इनकी बुद्धि जैसे भी हो अपने गुरु भाई एक गुरु एक ही गुरु के सामने बैठ के पड़े हैं तो विचार आज होता है चलो इसका अच्छा छपना उनकी बुद्धि इसलिए आई बनाया फिफ्टी परसेंटी है सर्वसारे आपके ग्रंथ इन्होंने अपनी बुद्धि का अच्छे प्रयोग किया ऐसी नहीं है बहुत सारा अच्छी अच्छी बातों ने, बात ने लिखी और जोड़ा उन्होंने बंद मोक्ष के विषय में विशेष चर्चा करके ठीक किया है अच्छा काम भाषा बहुत डाल कई जगह उठा पड़ी इसलिए शब्द जो होता है वर्ण वर्ण समूह जो भी पद है उसके अलंकार आलं, होने की उसे भी एक अलंकार है भाषा ऐसे लिखी जाए ऐसे बोली जाए ऐसे कई बार नहीं बोझा अकल तो अच्छा है लेकिन सकल तो अच्छा अकल नहीं अकल है तो सकल नहीं ये सब अच्छा अकल सकल एक, एक अनुप्रास है अनुप्रास अलंकार कहा जाता है अलंकारिक भाषा ऐसे प्रयोग पढ़ने वाले को भी एक अच्छा तो शब्द कहा, लेकिन कुछ अमूर्त शब्द नित्य है अमूर्त द्रव्य होने से आकाश के समान किसने कहा तब नहीं है उच्चारण क्रियाजन कृतकत्व घटवत ठीक उसका उल्टा खंड है यावंतो यावंतो वर्णा तिपादन जिस सब्य प्रतिपादन के लिए जितने वर्ण जिस क्रम से जिस प्रकार से रखा जाता है उसी प्रकार से उच्चारण होता है श्रवण होगा तभी प्रज्ञात सामर्थ्य क्या तथय तो तो कहा प्रज्ञा सामर्थ्य वाला पुरुष ही वैसे उस अर्थ को ग्रहण कर पाता है इसे कारण कौन बनता है संस्कार खल यदस्तु रूप प्रख्या विभाविता फलम तत्व जनयंती अतो अर्थे धीर न इस अर्थज्ञान ज्ञान अलग कल्पना कर करने की जरूरत नहीं है पदों से ही वो ज्ञान अर्थ पैदा हो जाएगा तो संस्कार खलुद जो सारे संस्कार प्रत्येक वर्ण का संस्कार जुड़ेगा अंत अन्त में अंतिम वर्णोच श्रवण के काल में और सब मिलकर करके पद ज्ञान करा के सकल पद भी ऐसे ही अंतिम पदों संस्कार पद के संस्कार होगा और अंतिम पद श्रवण करोगे वो सारे संस्कार उपस्थित हो जाएंगे तब वो अंतिम पदार्थ के माध्यम से वाक्यर्थ बोध होगा प्रत्येक वाक्यर्थ जुड़ेंगे तो संपूर्ण ग्रंथ का वाक्यार्थ बोध हो जाता है महावाक्यार्थ कह देते हैं यद वस्तु प्रख्या विभाग विभाविता जिस वस्तु के नाम के द्वारा कथन करने की है, वह संस्कार अंदर रहेगा फलम तनियंती इसलिए वह शब्द पुनः फल अर्थ को प्रसुद्ध करता हुआ हाँ अर्थे धीर न इस अर्थ में पृथक कोई ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं होता है यद्यपि स्मृति हेतुत्म संस्कार से तब कहेंगे फिर तो पद प्रमाणिक प्रमाणी नहीं संस्कार जनि आपने कहा दिया और संसार जनज्ञानम स्मृतियों का जाएगा सारा शब्द पदों पर जो आपका जो शब्द प्रमाण ज्ञान है ऐसा आपके सब स्मृति में चला जाएगा कहते नहीं नहीं यदि स्मृति के प्रति संस्कार कारण जरूर है लेकिन एक दुनिया में नहीं देखने मिलता है एक कारण से एक ही कार्य पैदा होगा उस कारण से दूसरा कार्य पैदा नहीं होता ऐसा ही क्या कोई जरूर एक ही कारण से अनेक कार्य पैदा होता देखने कारण संस्कार है वह स्मृति के ही कारण है ऐसी बात नहीं संस्कार से अन्य चीज प्रति में भी गया। संस्कार तो काम कर रहा है स्मृति है प्रत्यक्ष है स्मृति प्रत्यक्ष मिक्सचर वाले मानो जो स्मृति से भिन्न है प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्येज्ञा ज्ञान मानते हो वहां भी संस्कार काम था कि नहीं था उसको पूरे को स्मृति नहीं मानते हो नया नामकरण कर दिया उसका नाम प्रतिविज्ञा इसी प्रकार पर भी शब्द ज्ञान में भी संस्कार वाले कारण बन रहा है उतने तो तेम मार्ग से स्मृति ज्ञान नहीं कहा जाएगा यद्य स्मृति हेतुत्म संस्कार से व्यवस्थितम कार्या सामर्थ्यम तिहन यद्यपि स्मृति भी, भी कारण संस्कार को व्यवस्थित किया गया है सब शास्त्र कारों के द्वारा इसका मतलब यह है लेकिन कार्यांतरे अन्य कार्य पैदा करने का भी सामर्थ्य संस्कार में है क्योंकि स्मृति ही पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है कार्यांतरे सामर्थ्य न प्रतिहन उसके अंदर जो कार्यांतर प्रत्यादान करने का जो सामर्थ्य है उसका किसी ने भी नहीं किया है अतएव संस्कार के द्वारा सब उत्पन्न हो जाएंगे इसमें कोई आपत्ति नहीं है पूर्व पूर्व पदानुभवजन संस्कार चरम पद का श्रोत से ग्रहण श्रोता को होने वाले पदार्थ प्रकृति तीन सीढ़ी से ही हमेशा शाद बोध पैदा होता है पहला कौन है पूर्व पूर्व पूर पदानुभवजन संस्कार और फिर चरम पद का श्रोत से ग्रहण यही चार पर सुन और अंतिम पद सुना नहीं तो भी गड़बड़ आ जाएगा तो होता है लोगों को वाक्य सुन रहे हैं लंबी वाक्य कोई बोल रहा है वाक आधा वाक्य पूर्ण वाक्य सुनते सुनता दिमाग और चला गया फिर क्या होगा उस वाक्य तो को कुछ भी नहीं पकड़ेगा कि जितना पद आपने सुना है और उतने पदों के संस्कार से वाक्यार्थ तो निश्चय नहीं हो सकता क्योंकि जिन पदों को अपने नहीं सुना उनमें से अंतिम पद सुने बिना सारे पद संस्कार उपस्थित नहीं होंगे तार्थ ज्ञान होगा इसे दूसरे में क्या है दूसरा घर चरम पद का श्रोत श्रवण तीसरा है श्रोता को होने वाली पदार्थ उस पदार्थ प्रती के अधीन अंत में शाब्द बोधों का गलत भी हो सकता है पदार्थ गलत हो गई नवकम्बलोयम किसने कहा नव कम्बलोयम छल पूर्वक बोल दिया छल कहा और आपने अर्थ ले लिया उसकी आधार पर नौ कंबल वाला है नौ कंबल वाला है तेन से नौ कंबल के एक कंबल पीने फटा वो भी वहां मजाक में क्या नया कंबल है इसके पास नवा अर्थ वहां नया कंबल है इसके पास ऐसे कोई मजाक से बोल रहे छल पूरा और आपने इसका अर्थ तो नौ कंबल अर्थ ले लिया बताओ वाक्य सही रहेगा तो इसीलिए पदार्थ प्रतिथि के बाद भी शब्द बोध होगा यह कोई जरूरी नहीं है श्रोता को होने वाली पदार्थ प्रतिथि के अधीन निर्भर होता है जब आपको शब्द ज्ञान होगा वह यथार्थ है कि यथार्थी प्रक्रिया है प्रक्रिया कोटिक जैसा अनुमान में भी आपने चार कोटि देखा वैसे यहां पर भी चार कोटि में ही ज्ञान होता है वेद यद्यपि ये परमेश्वर प्रणीत है तो इसका प्रामाण्य निराशंक नहीं हो सकता है लोगों में आशंका आ गई है वेद को लेकर बड़ी शंका करते हैं लोग वेदों में स्वच्छ प्रामाणिकता, अपौरुषता नित्यता आदि को नहीं मानते बहुत सारे लोग कि पुरुषों में राग द्वेश संभावना रहने से यथार्थ वाक्यों का भी प्रणयन हो सकता है लोग उस वेदों में घुसा होंगे कहीं वाक्य घुसा होंगे कुछ को जानबूझ के लोप कर दिए होंगे ऐसा भी लोग आरोप लगा सकते हैं ना कि मनुष्य का स्वभाव है क्या राग द्वेशादि कालुष्यम पुरुषेशु उपलभ्य अत प्राम्य निष्कलंके निष्कल के प्रसजते श्लोक वाक्य कुमार भट्ट कहते हैं राग कालुष्यम पुरुषेशु उपलब्ध अतः प्रामाणिक शंका निष्कलंक तत्वों में भी प्राम्य की आशंका प्रसजते प्रसक्त हो जाता है उसे दूर करना पड़ेगा तो आप तत्व को भी से दो प्रकार के इन्होंने कहा आप में भी दो प्रकार का एक परमाप्त है, निर्तिशय आप तत्व है ओके तो किसमें ईश्वर में अन्य में, में सातशय आप तत्व है मनुष्यों में इनमें जो आप तत्व को सात से आप तत्व नहीं पर और अपर पर सदा में ही है और ईश्वर प्रोक्त होने से वेदों को हम शत प्रतिशत प्रमाणिक मानेंगे तो उससे अधिक आप पुरुष हमारे लिए और कोई नहीं और बाकी जो दुनिया है उसमें जो है आप तता आपकी मर्जी है सदा किस वक्त मानो ना मानो कभी कोई आप तो बन जाता है वही आप कभी अनाप्त भी हो जाता है किसी बात में लेकिन सत्या अनुच्चेंद्र जैसा यथार्थ वक्त है तो आज तक तो, आज तो दोबारा दो पैदा तो कोई हुआ ही नहीं है, है। आप तो कहा मिले इसे सर्वहित हो खुद का हित भले ही हो ऐसा यथार्थ कथन करने वाला आप तो मिलना बहुत कठिन होता है इस अपरा जो आपत्व है वह किंचित क्वित कचित किंचित बहुत कहीं दिखेगा कहीं कहीं दिखेगा और एकाधि होगा अनेक नहीं हो सकता पहले भी बोल के आए इसलिए उन्होंने भी क्या कहा ईश्वर के बारे में योग सूत्रकार ने क्लेश कर विपाक आश्रय आचार्य पर ईश्वर वह क्लेश कर्म आदि कुछ भी नहीं होता जैसे यहां होता है और ईश्वर के लिए अनुमान नौ प्रकार न्याय नौ हेतु से ईश्वर के अनुमान को सिद्ध किया कार्य आयोजन वाक्या संख्या विशेषाच साध्यो विश्वविद्य न्याय पांचवें पांचवे का पहला सूत्र में वर्णन किया वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा अथा तो धर्म व्याख्या से महा पहला सूत्र है तीसरे सूत्र तदवचनाम नामाण्यम एक एक तीन है वैशेषिक दर्शन का तदवचना ईश्वर वचनाद आमना याणा प्रामाण्यम वेद में प्राम्यता मानते हैं वैशेषिक दर्शनकार तो भी कहते हैं इसलिए यहाँ पर शब्द बोध की प्रक्रिया में आपने देखा तो न्याय दर्शन शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है यदि प्राभकर मत में मीमांसा दर्शन की जो प्रभाकर हैं उन्होंने कुछ में ने वेद को नित्य और उसका स्वतः प्रामाण्य मानते हैं और कई लोग उसमें वेद को नित्य होते पर भी स्वतः प्रामाण्य नहीं मानते हैं भाई तो गुरु परंपरा जैसा आरती है वेद की भी हल एक ही मंत्र का अनेक कर दिए हैं अलग अलग गुरु लोग अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग भाष्य लिख दिए हैं यानी इसलिए उनका कहना है कि भाई उसमें अर्थगत बोल नहीं सकते नित्यता तो हम मान लेंगे लेकिन स्वतः प्रमाण नहीं मानेंगे या जिस ऋषि परम्परा जिस गुरु परंपरा जिस आचार्य परंपरा से जो आप ग्रहण करेंगे वही आपके लिए प्रामाण्य होगा अन्य के लिए वो अप्राम्य हो जाएगा इसलिए जो है स्वतः प्रामाणिकता तो उसको नहीं कहा जा सकता जैसे स्थिति में अर्थगत स्वतः प्रमाण्यता नहीं है उत्पत्ति में प्रमाणिकता की आवश्यकता ही नहीं होती किंतु तो नित्यता हमने मान ही रहे हैं ऐसा अलग अलग व्यवस्था अलग अलग लोग देते हैं इन प्रक्रिया तो यही है अनुमान में चार कोटिया अपने प्रे देखा पहले व्याप्ति होता है फिर पर्वत में लिंग ज्ञान हुआ फिर व्याप्ति स्मृति परामर्श हुआ फिर अंत में अनुमिति होती है सर पर भी चार कोटिया संकेत का पहले संग्रह हुआ फिर वाक्य का श्रवण अंतिम पद का श्रवण हुआ फिर पदार्थ समृद्धि हुई अंतता शोध होता है चतुष्फोटिक प्रक्रिया यहां पर भी है अनुमान के समान शब्द प्रमाण में भी लौकिक वाक्य अधिकतर इसलिए माना जाता है अनुवादक है वेद में जो कुछ भी विधि है वेद में किंचित भी आता है वो केवल विहित का स्तुति के लिए विहित को समझाने के लिए या किसी चीज का निषेध निषेध वस्तु का निंदा के लिए होता है अनुवाद नहीं तो अधिकतर जो वेद का हिस्सा है स्वतंत्र विधि है अज्ञात वस्तु का बोधक है इसलिए उन्हें क्या कहा कहाकों ने अनन्य लप्य शब्दार्थ कर दिया वेद के प्रत्यक्ष शब्द अर्थ जो है अन्य किसी प्रमाण से लाभ होने वाला नहीं बहुत सारे शब्द हैं जैसे व्याकरण आदि से शब्दार्थ का निर्णय आप कही नहीं सकते कौन सा था तो कौन सा प्रत्येक क्या निर्णय करेंगे पता नहीं चल पाता है वहां बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं और कई रूप भी ऐसे बन गए बजरंग कर दिया अरे करण ही होना चाहिए भी करणे भी कैसे हो गया आपने कह दिया छांस छांस में कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती नियम लागू नहीं होता बहुत सारे नियम नहीं लगते सुपति वगैरह में गिना दिया नौ आइटम गिनाया है जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता व्याकरण के नियम लागू नहीं होते ऐसे जो पद बन जाते हैं उन पदों में निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई हो जाती कई बार की तो विभक्ति करनी कई बार विभक्ति लोप भी के लोपी कर दिया क्या विभक्ति लेना है समझ में नहीं आता अच्छा जैसे है इसमें तो लड़ाई झगड़ा है, है तस्वीसी तो बोला जाए तत्वम में समाज कर लिया लोगों ने तस्मित्व तत्व तस्वीर तत्व तस् दास तस्मित्व भक्तो असी ऐसे उन्होंने समास कर लिया अभी जो कोई विभक्ति नहीं दिख रही ना तत्व प्रतिमा के क्वेश्चन में ही मानते समास कर ले और यह समास नहीं हो सकता उसमें हम लोग प्रमाण फिर वेदांतिक प्रमाण दिखाएगा क्यों नहीं समास हो सकता यहाँ पे तो इसीलिए चीज है वेद में ऐसी समस्या आ जाती है पदों को लेकर मानना नहीं माना विभक्ति मानना नहीं माना क्या अर्थ होगा क्या नहीं अर्थ होगा या निश्चय न होने से वो अर्थगत तो कई लोगों ने नहीं माना है कुछ लोग कहते हैं नहीं उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता जो लिख रहे हैं अपने अलग अलग भले लिख रहे हो लेकिन अर्थ तो एक ही है अनेक नहीं हो सकता था कहा से आई वो तो अधिकारी भेद से आचार्यों ने ऋषियों ने कृपा कर दिया है वास्तविक अर्थ तो एक है वो असली अधिकारी जो होगा वही वहां तक तो पहुंचेगा बाकी सब जो अर्थ है नहीं अनर्थ है वो अनर्थ कोई अर्थ मान के उसी में लगे रहेंगे वेद के वाक्यों का एक ही अर्थ है अनेक अर्थ नहीं उस एक अर्थ को पहचानने वाला अधिकारी कोई कोई होता है कश्चित कहा गया है और जो अनधिकारी है उनको जान करके ऐसे उल्टा बता बता दिया है तो अर्थ आप, आपको, अच्छा यह होता है। आपको क्या है? पसंद आएगा क्योंकि आप उससे लायक है उसे आगे के लायक है नहीं उसका वो अर्थ आपको पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगी एक जन्म से जाएगा उसमें तपस्या का ऐसे करते करते करते करते अंतिम अर्थ के लायक किसी न किसी जन्म में बन के मुक्त हो जाएगा तो तो इसलिए के जन्म संसि तो तो जब वो विवेक से जाएगा वो अपनी बात को मान के जा रहा तो कैसे जगह कि हमेशा ऐसे ही होता है आप भी पहले वही प्रामाणिक गलत तो प्रामाणिक मान के चले थे एक समय में। ये सब कैसे होता है? वही एक अवस्था है उस अवस्था तक हमें जो मिल रहा है उसको हम प्रामाणिक मानेंगे नहीं फिर व्यवहार क्या करोगे साधना क्या करोगे जो मिला है उसी को प्रामाणिक मान के आप साधना करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे अब स्कूल में भी क्या होता है आपको मास्टर जो पढ़ा रहा है आप आंख बंद करके उसको बिल्कुल जो कह रहे हैं ये बिल्कुल परमेश्वर के वक्त जो बोलेगा नोट्स बनाएंगे रटेंगे और सब गलत देखा बकवास कोई काम नहीं आता नौकरी में कहीं भी काम नहीं आता जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं मीनिंगलेस है व्यर्थ लेकिन वो अत्यंत प्रामाणिक वाक्य थे विद्यार्थी प्रामाणिक थे परीक्षा भी आपका प्रामाणिक सर्टिफिकेट भी प्रामाणिक भले काम में ना आए इंटरव्यू जाना है तो अलग पढ़ना पड़ता है अरे जब पढ़ाया हुआ चीज क्या उसको लेकर कोई परीक्षा पत्र आएगा नहीं बैंकिंग में परीक्षा देंगे चाहे कोई भी नौकरी में परीक्षा देने जाते हो टेस्ट करने क्या होता है उसके अलग कोचिंग लेना पड़ता है अलग पढ़ने पड़ते हैं कहे को भाई कि जो पढ़ा था वो गधे की पढ़ाई तुम्हारी थी नहीं, नहीं मानना पड़ेगा और क्या टोटल अप्रामाणिक मान रहे हैं ना नौकरी देने वालों ने आपके सारी पढ़ाई को अप्रमाणिक मान लिया ये मतलब नहीं तुम पुस्तकों को पढ़ के टेस्ट देने आओ फिर उसके लिए कोचिंग में जाना पड़ता है उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है तो परीक्षा लिखोगे पास हो गए तो नौकरी मिलेगी तो उस तब तक लेकिन आपको प्रामाणिक था कि नहीं बारहवीं पास ऐसी थोड़ी मिल गई मिल रही है क्यों मिल रही है आपने उतने ही को माना बाद में वो अप्रामिक सिद्ध हो गया कोई दूसरी जो प्रामाणिक बनी वो भी कभी सिद्ध हो जाता है बाद में यही जीवन में अनुभव कर रहे हैं तद अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं लोगों ने भी जो अभी हम लोग खंडन कर रहे हैं जिसको उसको किसी जमाने में उसके लिए हम प्राण देने को तैयार थे कि जन्म हम लोग भी इतने कट्टर रहे होंगे लड़ भिड़ने को तैयार थे जो हम खंडन करेगा हमारे दर्शन हमारे सिद्धांत को मार काट करने रहे होंगे किसी जन्म में इतने कट्टर लेकिन वो बीता वो साधना वो तपस्या हुई उसमें इतनी हम कट्टर रहे हैं निष्ठा रही है तभी हम आगे बढ़े अरे भगवान ने कहा ठीक है पास हो गया तो स्टैंडर्ड से अब तो जो है अगले बार सरदार नहीं बनेगा बहुत कट्टरता हो गई बहुत मार काट कर लिया अपने धर्म के नाम पे सिख धर्म पे अब तो सरदार नहीं बनेगा तेरे को बना देंगे next, the next, the next, the आगे नेक्स्ट आगे, आगे, द्यार आगे द्यार। तो जैसे जैसे निष्ठा पर साधना कीजिए उसको प्रामाणिक मानिए जो कह रहा वो प्रामाणिक तभी हम आगे बढ़े संसार नहीं है व्यवस्था ही ऐसा है। मांग का। तुम्हारा जीव जो एक है, तो अंतिम थर्मोमीटर लाकर नहीं बोला गया। आप धीरे कश्मीर धीरे आप ही थर्मोमीटर लगा लो थर्मोमीटर बता देगा कौन धीरे कौन अधीर है कितना धीरे अंदर आ गई है कम है कितना ज्यादा है टेम्परेचर यह नहीं होता आचार्य जी के पास तो थर्मामीटर है ना ना कुछ नहीं होता है। होता है तभी तो नहीं बोलता ये स्वामी जी बारह बजे बोलते थे लेकिन हम जानते हैं ये बोलते थे स्वामी जी हम जानते हैं कौन कितने पानी में लेकिन कहूंगा तो उसको बुरा लगेगा इसे ना कहना ही ठीक है और यहाँ तक भी एक तंत्रसार के प्रवचन भी सुनेंगे महाराज जी का तंत्र सार के प्रवचन बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि गुरु आप गलत है तो वे वो गलत नहीं बोलेंगे सही है तो वे सही नहीं बोलेंगे और जो गुरु गलत को गलत कहते शिश्य को शिव को, को सही कह दिया वो गुरु का विशिष्ट को, को सुधार नहीं सकता आगे नहीं बढ़ा सकता शिष्य कैसे करेगा वो? करे ही नहीं बस गुरु का आदेश पालन करना है और कोई काम नहीं करना है पूरे आगम में क्यों गुरु को इतना महत्व दिया है गुरु आदेश का पालन करो तुम्हारा कल्याण अपने है। क्या आप सही है तो आपको आपको तो कह दिया जाए आप सही है बहुत बढ़िया चल रहे हैं बहुत बढ़िया आपकी सामना हो रही है अहंकार घुस जाएगा तो आपके अंदर अहंकार जैसे घुस आप देख खत्म क्या कर रहा है तो गलत करता है तो ना समझाए तो एक भी सामना ठीक है नहीं करता तू बेकार है तो, तो।, तो बेकार हो जाएगा करना ही छोड़ देगा इसीलिए गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ते में लाने के लिए तरकीब सोचनी पड़ेगी गुरु ऐसा बेटा कोई बात नहीं तो ऐसा कर रहा था ना वो भी ठीक था गलत को भी ठीक ही करना बोलेगा और कहना बोले लेकिन तू ऐसा कर ले तू उससे ज्यादा अच्छा होगा तो क्या करेगा वो गलत को छोड़ देगा उससे ज्यादा अच्छी बोधे गुरु जी नहीं हो तो उस रास्ते से चलेगा जैसे गलत को छुड़ाने के लिए गलत कहकर छुड़ा नहीं सकते आप उससे जो छोड़ा दे कहना पड़ा आप जो आप तक जो किए हैं तो ठीक ठाक किए हैं कोई बात नहीं अब इसको ऐसे करो तो उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा लाभ का लालच देखे घुमा दो शास्त्री पद्धति ऐसी क्योंकि निंदावे विशेष जो साधक होते हैं उनको प्रशंसा करो तो अहंकार जरूर आ जाता है निंदा कर दो टूट जाते हैं अच्छा कर गुरु थर्मामीटर होने है गुरु बोल नहीं नहीं नहीं है। बोल नहीं नहीं, नहीं, तो बोल नहीं सकता तेरा थर्मामीटर में डिग्री के बावजूद तरकीब बताते जाएगा रास्ता बताते जाएगा कुर ऐसे करो ऐसे करो ये करो वो करो घुमाएगा उसमें निष्ठा पूर्वक विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्व करेगा तो आगे बढ़ेगा इसलिए आगम प्रमाण के बारे में इतना चिंतन क्यों है वेद में प्रमाण पर इतना चिंतन क्यों हुआ अपौरुषता क्यों चिंतन हुई क्योंकि हमें उसके प्रति अटूट श्रद्धा बनाना था वेद के प्रति हमारी निष्ठा बन जाए तो आग कल्याण हो इसलिए ऋषियों ने आचार्यों ने वेद की अपौरुषता वेद का नित्यत्व वेद के अर्थगत प्रामाण्यत्व तो, सबको सिद्ध करने में लगे हुआ फिर सब पढ़े लिखे हैं सब बुद्धिमान गुरुकुलों में जाते थे शास्त्र पढ़ते थे यहाँ जैसे नहीं कि गुरु नानक लिख दे ग्रंथ साहब अंधा धुंध मान रहे उसको क्या काला पीला क्या मालूम नहीं उनको कुछ नहीं पता कुरान पढ़ना भी नहीं आता तो मुसलमानों बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पढ़ना नहीं आता उनको बाइबल को देखा भी नहीं बहुत सारे ईसाइयों ने वो पुस्तक पढ़ी मुझे नमस्कार कर दिया क्या लिखा वैसे कुछ पता नहीं यू यू कर देंगे खड़े क्या? वो निष्ठा यह पढ़े लिखे बुद्धिमान ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में नहीं। के इसलिए आचरण इतनी मेहनत करनी पड़ी ताकि आपको निष्ठा बना जिस मार्ग में निष्ठा बने वो मान ले लेको अपौ है नित्य है स्वतंत्र मान तब तो उसमें कह अनुसार चलेगा तो अपने कल्याण मार्ग को प्रश्न इसी यहां लौकिक वाक्यों में अपने वैदिक कहा पदार्थ परस्परम संसर्गवन था जैसे लौकिक पदार्थ होते लोक वेद अधिकरण एक अधिकरण ही बनाया इस विषय में लोक वेद करके भी है वाक्याण करके अनेक अधिकरणों में चर्चा हुआ है वैदिक पदार्थ कैसे है परस्पर संसर्ग वाले है आकांक्षा के सनिधि वहां भी माननी पड़ेगी आपको व्यस्त पुनदूषण आशंक पद समारे तत्पुरुष जो दूषण की आशंकाओं से वे पद भी स्मारित होने के कारण से उनमें भी प्रश्न संसार का मानना नहीं पड़ेगा इस प्रकार से उन लोगों ने वह निश्चय दिया अभिमानस मत में सबसे बड़ी बात यह कहा तो उन्होंने अन्य लभ्यो ही शब्दार्थ शब्दार्थ वो है जो अन्य किसी प्रमाण से लभ्य नहीं है उन्होंने कहा है उसको नयायिका नहीं मानते नयायिका नहीं अन्य प्रकार से भी आठ प्रकार थी ना शक्ति का आठ प्रकार आठ प्रकार से पद का लाभ हो सकता है इसलिए अनन्य लभ्य शब्दार्थ गाना ठीक नहीं है ऐसा इनका कहना है शक्तिग्रह के सिद्धांत वाले लोग और इसमें भी दो तो प्रकार का अर्थ वाक्यार्थ तो बोध में भी दो तो प्रकार की तरीका मानव ने अभित अन्वयवाद अभित अन्वयवाद है और अन्वित अभिधानवाद पहले पद अपने अर्थों को कथन कर देगा बाद में अन्वय किया जाएगा पदार्थ बोध के अनंतर अन्वय पूर्वक वाक्यर्थ बोध मानते कुछ अगत ऐसा नहीं होगा उन अर्थ कहां से बाहर जाएगा अन्वित विधान पहले पदार्थों का परस्पर अन्वय हो जाएगा अनवय होने के बाद वाक्य कथन होगी इसे दोनों पक्ष है अभित अन्व और अन्वित अभिधानवाद ये दो मुख्य पक्ष मीमांस दर्शन विशेष रूपे ना न्याय में भी विशेष शब्द अर्थकंडो में अन्यत्र विचार किया हुआ है अन्विता विधान भी फिर तीन प्रकार के थे थे थे विस्तार वहां लोग बोलते हैं और बहुत लोग तो बिल्कुल अलग ही बोलेंगे पद में जो अर्थ होता है वो अपोह रूप के माध्यम से ग्रहण होता है पदार्थ जो है अपोहो से ग्रहण होगा तद भिन्न भिन्न या ती रूपत्व मानते हैं गौ क्या है अगौ नहीं गाय शब्द सुनते ही उसका क्या होगा ये अगा नहीं है ऐसा ग्रहण करना मैंने गौ भिन्न भिन्न है ये गौ से जो भिन्न है उससे भिन्न है गौ से भिन्न क्या है घोड़ा घोड़ा से भिन्न ये है तद भिन्न भिन्न या अत व्यावृत्ति रूपत्म अपो वो शब्दार्थ पदार्थ ऐसा बौद्धों का सिद्धांत है उसका भी करते हैं यह महान गौरव कार्य है तद भिन्न भिन्न कहना या तद्यावृत्ति तो ये सब अत्यंत गौरव है एक बच्चा छोटा सा उसको पता भी नहीं व्यावहारिक क्या होती है भेद क्या होता है कुछ नहीं मालूम है बच्चा देख रहा है कहा कह वह, उसने अतत्वृत्ति किया कहा से तत्व ग्रहण किया उसकी बिना भी उसने घट कर्त जान लिया क्रियागत अनु व्यति के माध्यम से ही ज्ञान कर लेता है इस शक्तिग्रत अनेक प्रक्रियाओं को देखने स्पष्ट होता है अपोह सिद्धांत ठीक नहीं हैदार्थ बोध में मानना ऐसा अंतिम ने कहा इस प्रकार समाप्त कर दी के शब्द को वर्णितानी चतरी प्रमाण चारों प्रमाण समाप्त हो रहा है प्रमाण इससे अलग जो अर्थापत्ति अनुपल्धि इत्यादि जो प्रमाण मान वो वास्तव प्रमाण ही नहीं है प्रमाण से भाव यदि उनको प्रमाण मान भी लिया जाए तो वो सब प्रमाण अतिरिक्त माने जा रहे हैं सब इन्हीं चार में अंतरबा हो जाएगा पांचवी छठी सातवीं आठवीं अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार से न्याय दर्शन न्यायदर्शन प्रमाणितरूपण समाप्त हो जाता है